श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग एकादश अध्याय श्री रामकृष्ण देव की तंत्र साधना साधना जनित दिव्य दृष्टि के द्वारा ब्राह्मणी को श्री रामकृष्ण देव की स्थिति का यथार्थ अनुभव केवल युग तर्क की सहायता से ही ब्राह्मणी ने श्री रामकृष्ण देव के संबंध में पूर्वोक्त सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया था पाठकों को स्मरण होगा कि श्री रामकृष्ण देव के साथ प्रथम भेंट के समय उन्होंने यह कहा था कि श्री रामकृष्ण देव आदि तीन व्यक्तियों से मिलकर उनके आध्यात्मिक जीवन के विकास के निमित्त उन्हें सहायता प्रदान करना है श्री रामकृष्ण देव से भेंट होने के बहुत दिन पूर्व ही उन्हें यह देव आदेश प्राप्त हुआ था अतः यह स्पष्ट है कि साधनजनित दिव्य दृष्टि से प्रेरित हो दक्षिणेश्वर में आकर स्वल्पकालीन परिचय से ही उन्हें श्री रामकृष्ण देव के संबंध में इस प्रकार का अनुभव हुआ था साथ ही दक्षिणेश्वर आने के पश्चात ज्यो ज्यों वे उनके साथ घनिष्ठ रूप से परिचित होती गईं, त्यों त्यों उनके मन में श्री रामकृष्ण देव को किस प्रकार से कहाँ तक सहायता प्रदान करना है यह विषय भी पूर्ण रूप से प्रस्फुटित होने लगा अतः श्री रामकृष्ण देव के बारे में लोगों की भ्रांत धारणा को दूर करने के प्रयास में ही उन्होंने अपना समय नहीं दिया अपितु तो शास्त्रानुसार साधना अनुष्ठानों के द्वारा श्री जगदम्बा की पूर्ण प्रसन्नता के अधिकारी बनकर श्री रामकृष्ण देव जिससे दिव्य भाव में सुप्रतिष्ठित हो सके तदर्थ भी वे प्रयत्न करने लगी प्रवीण साधिका ब्राह्मणी को यह समझने में विलंब न लगा कि गुरु परंपरागत शास्त्र साधन पथ का अवलंबन न कर केवल अनुराग के सहारे ईश्वर दर्शन के निमित्त अग्रसर होने का कारण ही श्री रामकृष्ण देव को अपनी उन्नत दशा के बारे में यथार्थ धारणा नहीं हो पा रही है अपने अपूर्व दर्शनों को मस्तिष्क विकृति का परिणाम अथवा शारीरिक विकारों को रोग मानकर श्री रामकृष्णदेव बीच बीच में जो कुल हो रहे थे उससे मुक्त करने के निमित्त ब्राह्मणी ने उस समय उन्हें तंत्रोक्त साधन मार्ग का अवलंबन करने के लिए प्रोत्साहित किया क्योंकि साधक को जिन क्रियाओं के अनुष्ठान से जो फल प्राप्त होंगे तंत्र उन विषयों को लिपिबद्ध देखकर तथा अनुष्ठान के द्वारा स्वयं तद अनुरूप फल प्राप्त कर उनके बल में यह दृढ़ धारणा होगी कि साधना के द्वारा मानव अंतराज्य की उच्च से उच्चतर भूमि में जो ज्यो आरूढ़ होता रहता है त्यों त्यों उसे अन्य साधारण शारीरिक तथा मानसिक दशाओं की उपलब्धि होती जाती है फलतः भविष्य में श्री रामकृष्ण देव के जीवन में चाहे जिस प्रकार के असाधारण दर्शन क्यों न उपस्थित हो उनसे किंचन मात्र भी विचलित न हो वे उन्हें सत्य तथा अवश्यम्भावी जानकर निश्चिंत हृदय से गंतव्य मार्ग की ओर बढ़ सकेंगे ब्राह्मणी को यह विदित था कि इसी उद्देश्य से शास्त्र ने साधक को यह देखने का निर्देश प्रदान किया है कि गुरुवाक्य तथा शास्त्रवाक्य के साथ अपने जीवन के अनुभव तदनुरूप हो रहे हैं अथवा नहीं यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि श्री रामकृष्ण देव को अवतार पुरुष जानकर भी ब्राह्मणी पुनः क्यों उन्हें साधना मार्ग में प्रवृत्त कराने के लिए उद्यत हुई यह मानना पड़ता है कि ईश्वर महिमा संपन्न अवतार पुरुष सर्व प्रकार से पूर्ण हैं इसलिए उनके संबंध में साधनादि चेष्टाओं की आवश्यकता भी सर्वथा प्रतीत होती है उत्तर में यह कहा जा सकता है कि श्री राम कृष्ण देव के संबंध में इस प्रकार की महिमा या ऐश्वर्य ज्ञान ब्राह्मणी के मन में सर्वदा विद्यमान रहने पर स्वयं उनका मानसिक भाव भी संभवतः वैसा ही होता किंतु उनकी स्थिति कुछ और ही थी यह पहले ही कहा जा चुका है कि प्रथम दर्शन के समय से ही ब्राह्मणी में श्री कृष्ण देव के प्रति अपत्य स्नेह का उद्भव हुआ था ऐश्वर्य ज्ञान को विस्मित कराकर प्रिय व्यक्ति के कल्याणार्थ प्रयास करने में नियुक्त करने वाली प्रीति जैसी और कोई दूसरी वस्तु इस संसार में नहीं है अतः यह स्पष्ट है कि अकृत्रिम प्रीति की प्रेरणा से ही उन्होंने श्री राम कृष्णदेव को साधन में प्रवृत्त किया था देव मानव अवतार पुरुषों के जीवन के पर्यालोचन करने पर सर्वत्र यही देखने को मिलता है हम यह देखते हैं कि अवतारों के साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध व्यक्ति भी उनके अलौकिक ऐश्वर्य ज्ञान से समय समय पर स्तंभित होने पर भी दूसरे ही क्षण उनके उस रूप को विस्मृत कर प्रेम मुग्ध हो उन्हें साधारण व्यक्ति की तरह संपूर्ण समझ उनके हितचिंतन में संलग्न हो जाते हैं अतः श्री रामकृष्ण देव के अलौकिक भावावेश तथा शक्ति के विकास को देखकर कभी कभी विस्मित होकर भी अपने प्रति श्री रामकृष्ण देव की निष्कपट भक्ति श्रद्धा तथा निर्भरता से ब्राह्मणी का हृदय स्थित कोमल कठोर मातृ स्नेह उद्वेलित हो उठता था तथा सब कुछ भूल श्री रामकृष्ण देव को सुखी करने के निमित्त वे सब प्रकार से उनकी सहायता करने के लिए निरंतर उत्साहित होती थी